को भाष्यार्थ एक द्वितीय द्वितय उपक्रम आत्मेपासीसीत तदन्वे तदेव सै तदात प्रेय अन्वे आत्मा वेद ब्रह्मास्मी इत्यात्मतत्व विद्या विषय यस्त भेददृष्टि विषय स अन्व्योहमस्मी न स वेदेती अविद्याशय आत्मा है इस प्रकार उपासना करे उसकी खोज कर लेने पर सभी की खोज हो जाती है तथा वह आत्मतत्व ही सबसे अधिक प्रिय होने के कारण खोजने योग्य है उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार निर्दिष्ट होने के कारण एक आत्मतत्व ही ज्ञान का विषय है जो भेद दृष्टि का विषय है वह यह अन्य है मैं अन्य हूँ इस प्रकार जो जानता है वह नहीं जानता ऐसा कहे जाने के कारण अविद्या का विषय है एक दशव्य मृत्यो स मृत्युमानोति पश्यति पश्यम आदि प्रविभत विद्या विद्या तत्र चा विद्या तत्र सर्व एव विद्यापनिष्त्सु भेद विशेष विनियोगेन। ख्यातः आ तृतीध्याम तत्व को एक प्रकार ही देखना चाहिए जो यहाँ नानावत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इस प्रकार के वाक्यों से समस्त उपनिषदों में ज्ञान और अज्ञान के विषयों को पृथक पृथक कर दिया गया है उनमें साध्य साधनादि भेद विशेष के विनियोग द्वारा अविद्या के सभी विषय की तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत व्याख्या कर दी गई है विद्या विषय सर्व द्विप्रकार अंत प्राण उपस्तभको गृहस्व स्तंभादीलक्षण प्रकाशको मृत कार्य कार्यलक्षणों प्रकाशक उपजना पय धर्मकृण का समूह कुशल मृत्ति कामों गृह सत्यशब्दवाच्यो मत्येनामत श्य प्राण्त चोपसंहृत स प्राणो बाह्याधारेदेशनेकदा विस्तृत प्राण एको इत्युच्यते देच्य तह्य पिण्ड एकः साधारण विराट वैश्वानर आत्मा पुरुष विध प्रजापति को गर्भ इत्यादि भी पिंड प्रधान सूर्यादि प्रविभक्त सूर्यादिप्रविभक्त करण वह व्याख्या किया हुआ अविद्या का सारा ही विषय दो प्रकार का है पहला इस शरीर के भीतर प्राण है जो गृह को धारण करने वाले स्तंभादि के समान शरीर का आधारभूत प्रकाशक और अमृत है तथा दूसरा है बाह्य कार्य रूप प्रपंच जो अप्रकाशक बुद्धि क्षयशील गृह के तृण कुश और मृतिका के समान मरण धर्मा और सत्य शब्द का वाच्य है उससे अमृत शब्द वाच्य प्राण आच्छादित है ऐसा ऊपर उपसंहार किया गया है वही प्राण बाह्य आधार भेदों में अनेक प्रकार से फैला हुआ है और प्राण एक देव है ऐसा कहा जाता है उसी का एक बाह्य साधारण समिपिंड जिसके सूर्यादि विभिन्न कारण है विराट वैश्वानर आत्मा पुरुषविध प्रजापति क और हिरण्यगर्भ आदि शरीर प्रधान शब्दों से पुकारा जाता है ब्रह्म परमस्ति एकक्रम एतावद नाथ परेक चरीरभेदेशु परिमा चेतनावर्तृ भोक्चया विषय आत्मपगत गाग्यो ब्राह्मणो वक्ता उपस्थाप्यते उपस्थाप्य शत्रुः श्रोता पूर्व एव य पूर्वपक्षाताख्यायिकारूपे सड़ो श्रोत श्रोत वशेय तर्क कवलार्थम वक्य समर्प्यमाणों दुर्विग्ञेय वस्तुना तथा च काठके इत्यादि सुसंस्कृत देव बुद्धि सामान्य श्रवण्यपी बहुभ न लभ्य इत्यादिवाक्य सुसंस्कृतुगम्यबुद्धिगम्य संप्रपंच दर्शित आचार्यवान्षो वेद आचार्याद्योच छाद्ये उपन उपदेश गीतासु इत्याच साकल्यज्ञवल्य संवादेन अतिगहर महता संरभेण ब्रमणो वक्षति तस्मा शीलस्ट आख्यायिकारूपेण पूर्वपक्षात वस्तु समर्पणार्थ आरंभ एक और अनेक ब्रह्म बस इतना ही है इसके सिवा और कुछ नहीं है वह प्रत्येक शरीर भेदों से समाप्त होने वाला परिच्छिन है चेतन चेतनावान है तथा कर्ता और भोक्ता है इस प्रकार अविद्या के विषयों के आत्म स्वरूप से समझने वाला गार्ग्य ब्राह्मण जहाँ वक्ता रूप से उपस्थित किया जाता है तथा इससे विपरीत जानने वाला आत्मदर्शी अजातशत्रु श्रोता है क्योंकि इस प्रकार पूर्वपक्ष और सिद्धांत की आख्यायिका रूप से समर्पित किया जाने वाला विषय श्रोता के चित्त के अधीन हो जाता है और विपरीत तर्कशास्त्र के समान केवल वस्तु का बोध कराने वाले वाक्यों से समर्पित किया जाने वाला विषय दुर्विज्ञ होता है क्योंकि आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म है इसी प्रकार कठोपनिषद में भी जो बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता इत्यादि वाक्यों से आत्म तत्व सुसंस्कृत देव बुद्धि सात्विक बुद्धि का विषय और सामान्य मात्र बुद्धि का अविषय है यह विस्तार पूर्वक दिखलाया गया है तथा आचार्यवान पुरुष ज्ञानता है आचार्य से ही विद्या सफल होती है इत्यादि रूप से छांदोग्य उपनिषद में और तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे इस वाक्य से गीता में भी ऐसा ही कहा है यहाँ इस उपनिषद में भी साकल्य और याज्ञवल्क के संवाद द्वारा बड़े समारोह से ब्रह्म तत्व की अत्यंत गहनता का प्रतिपादन किया जाएगा अतः आख्यायिका रूप से पूर्व और सिद्धांत के स्वरूप का प्रतिपादन करके आत्मतत्व को समर्पण करने के लिए आरंभ करना उचित ही है आचार आचार गतोर्थो विध्युपाश्च्रोत्रोराख्यायू गर्थवगम्यवल गतोर तर्कबुद्धि निषेधाथ्यायि नैषा तर्केण मतिरापने तर्कतिस्मृतिभ्याद्धा च ब्रह्म विज्ञाने परम साधन इख्यायिका यहाँ गाग जाता श्रद्धालुता तो दृश्य से आख्यायिकाया श्रद्धा मान लभते ज्ञान स्मृति आचार की विधि का उपदेश करने के लिए भी इस प्रकार आरंभ करना उचित है इस प्रकार के आचार वाले वक्ता और श्रोता दोनों पर ही इस आख्यायिका में प्रतिपादित विषय का ज्ञान होता है यह आख्यायिका केवल तर्क बुद्धि का निषेध करने के लिए भी है जैसा कि यह बुद्धि तर्क से प्राप्त होने योग्य नहीं है जिसकी बुद्धि तर्क शास्त्र से दग्ध हो गई है उसे ज्ञान नहीं होता इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होता है तथा आख्यायिका का यह भी अभिप्राय है कि ब्रह्म ज्ञान में श्रद्धा ही सर्वोत्तम साधन है इसी से आख्यायिका में गार्ग्य और अजात शत्रु की अत्यंत श्रद्धालुता देखी जाती है श्रद्धा पुरुष ज्ञान लाभ करता है ऐसी स्मृति भी है ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए अपने पास आए हुए गार्ग को अजात शत्रु का सहस्त्र गौ करना दृप्तबालाकिहास सहोवाचा जातशत्रु काश्यम ब्रह्म ते ब्रमाणीती सहोवाचा जातशत्रु सहस्रमेत वाचि दो जनको जनक वै ओम किसी समय कोई गाग गोत्रोत्पन्न दृप्त गर्वीला बाल, बाला की बड़ा बोलने वाला था उसने काशीराज अजात शत्रु के पास जाकर कहा मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं। उस अजातशत्रु ने कहा इस वचन के लिए मैं आपको सहस्त्र गौवें देता हूं। लोग जनक जनक ऐसा कहकर दौड़ते हैं अर्थात सब लोग यही कहते हैं कि जनक बड़ा धानी है जनक बड़ा श्रोता है ये दोनों बातें आपने अपने वचन से मेरे लिए सुलभ कर दी है इसलिए मैं आपको सहस्त्र गौवें देता हूँ तत्र पूर्वपक्षवादी अविद्या विषय ब्रह्मविद दीप्त बाला की ही दीप्तों गर्भित सम्यक ब्रह्मविद्वादेव बलाकाया अपत्यम बाला किदृप्तचाशा की चेती दीप्त बाला की ही ह शब्द ऐतिहाथआख्याय अनुचान अनुवचन समर्थो वक्ता वाग्मी गार्ग्यो गोत्रतः आस बभूव क्वचित काल विशेषे तहा क्वचित किसी काल विशेष में अविद्या के विषय को ही ब्रह्म जानने वाला गोत्रतः गार्ग्य पक्षवादी दृप्त बाला के जो ब्रह्म को सम्यक रूप से न जानने के कारण ही दृप्त गर्वीला था और बलाका का पुत्र होने से बालाकी कहलाता था तथा तो इस प्रकार जो दृप्त और बालकी होने से दृप्त बालाकी नाम से प्रसिद्ध था यह अनुचान अनुवचन में समर्थ बोलने वाला अर्थात बड़ा वाचाल था हर शब्द आख्यायिका में ऐतिह्य इतिहास प्राप्त अर्थ की सूचना देने के लिए है स जात अजात जातशत्रु अजातशत्रुना काश्यम काशीराज अभिगम्य ब्रह्म ते ब्रणीति ब्रम्हते तोभ्यं ब्रमाणी कथयानी जात जातशत्रुर्वाच सहस्रम घवाम दम एक वाचि याँ माम प्रत्यवाचो ब्रह्म ते तावन थी तावन मात्र में वो सहसा प्रदानभिप्राय उसने अजातशत्रु से अजात शत्रु नामक काश्य काशीराज से उसके पास जाकर कहा ब्रह्म ते मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्म का निरूपण करूं इस प्रकार कहे जाने पर अजातशत्रु ने कहा आपने जो कहा है कि मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्म का निरूपण करूँ तो so, आपके इस कथन के लिए मैं सहस्त्र गौरे देता हूँ अभिप्राय यह है कि शत्रु के सहस्त्र गौरे देने में केवल इतना ही निमित्त था साक्षात ब्रह्म कथनम कथनमे निमित्त कस्मा नापेक्षते सहस्रद्रह्म ते ब्रवाणीतीयमे तो भाग निमित्त अपेक्षते इुच्यते युतिरवभिप्रायमा जनको जनकोदाता चैतस्मिन् स्रोते चैतस्म्य पद्दये जनको जनक वै शाव्योतनाथ जनको दिशुर्जनक शुश्रूसूरी ब्रह्म शुश्रूषव विवक्षव प्रतिजिघृक्षव जनाधानवत्य भी ग्छति तस्मा तत्सव मय संभावित नसीति सहस्त्र गौवें देने में साक्षात ब्रह्म निरूपण की ही अपेक्षा क्यों न थी केवल ब्रह्म तेमीण ब्रह्माणि इस वाक्य की ही अपेक्षा क्यों थी तो बतलाया जाता है क्योंकि राजा के अभिप्राय को श्रुति ही बतला ही है जनकह जनकह इन दो पदों की आवृत्ति जनक दाता है जनक श्रोता है इन दो वाक्यों के अर्थ में हुई है वही शब्द प्रसिद्धि को सूचित करने के लिए है जनक देने की इच्छा वाला है जनक श्रवण की इच्छा वाला है यह समझकर ब्रह्म तत्व को सुनने और कहने की इच्छा वाले तथा प्रतिग्रह की इच्छा वाले लोग दौड़ते उसी के पास जाते हैं अतः इस वाक्य से आपने वह सब मेरे लिए भी संभव कर दिया है इसी से इस वचन के लिए मैं सहस्त्र गौरव देता हूँ गार्ग द्वारा आदित्य का ब्रह्म रूप से प्रतिपादन तथा अजातशत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान एवं राजानम राजश्रुम अभिमुखी भूतम्। इस प्रकार श्रवण के इच्छुक और अपने प्रति अभिमुख हुए राजा से स होवाच गारग्यो येवासवादि पर एकह ब्रह्मोपासवाच जातशत्रुर्मातस्म संबदिष्ठा अतिष्ठा सर्वता मृधा राज अहमेत मुस एतमेवस्तिष्ठा सर्वेशम भूता नाम मुरधा राजा भवति उस गार्ग ने कहा यह जो आदित्य में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है समस्त भूतों का मस्तक है और राजा दीप्यमान है इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह सब का अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतों का मस्तक और राजा होता है स हुवाच गार्ग्य एव असौ आदित्ये चक्षुषी चैको हिमा चक्षुर्द्वारेय हृदय प्रविष अहम भोक्ता कर्ता चवस्थित एतमेंवाहम ब्रह्म पश्या अस्करण संघाते उपासे तस्मात्म पुरुषम ब्रह्म तोभ्यम ब्रवीम्य उपासवेती उस गार्ग ने कहा यह जो आदित्य में और नेत्र में उनका एक ही अभिमानी चक्षु के द्वारा जहाँ हृदय में प्रविष्ट होकर मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस प्रकार स्थित है उसी को मैं ब्रह्म समझता हूँ इस देहेंद्रीय संघात में मैं उसी की उपासना करता हूँ अतः उस पुरुष को ही मैं तुम्हें ब्रह्म रूप से बतलाता हूँ तुम उसी को उपासना करो सए मुक्त प्रतिवाच अजातशत्रु मस्तेन विवाय एक ब्रह्मणी विजेय मिष्ठा बाधनार्थम बाधनाथनम एवं समाने विज्ञान विषय आवयरसमान अभिज्ञानवत इव दर्शयता बाधिता श्याम अतो मां संबदिष्ठा मदशीरश्मी अन्नचेजासी तद्रह्म वक्त अर्सी न तो जन्मया ज्ञात एव इस प्रकार कहे जाने पर उस अजातशत्रु ने नहीं नहीं इस प्रकार हास्य मना करते हुए कहा इस विज्ञे ब्रह्म के विषय में चर्चा मत करो मामा यह दुरुक्ति सब प्रकार रोकने के लिए है क्योंकि इस प्रकार हम दोनों के विज्ञान का विषय समान होने पर भी हमें अविज्ञानवान श्रा देखने वाले तुमसे हम बाधित हो जाएंगे इसलिए इस ब्रह्म के विषय में संवाद मत करो यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म जानते हो तो उसी का निरूपण करो जिसे मैं जानता ही हूँ उसका नहीं अथ चेन्मसेसे जानी से ब्रह्म न तु फलानीति तो तदेषणोपासन फला तव्यमेंदे यद्रवीसी कथम अति आतिथूता षतीठा सर्व चूता मूर्धा शिरो राजेति वै राजा राजीपुणोपेतवाद विशेषण विशिष्टेतम संघाते कर्ति उपास इति चेत मेत उपासस एतमेव मुपास्तेतिष्ठा सर्वेश भूता मूर्धा राजा भवति यथा यहाँ गुणोपासनमें फल तम यथा यथोपास तदेव भवति मंडल ब्राह्मणित श्रुते यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि तुम तो केवल ब्रह्म मात्र को जानते हो उसके विशेषणों की उपासना के फल की तो नहीं जानते सो तो तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि तुम जो कुछ कह रहे हो वह सभी मैं जानता हूँ किस प्रकार यह अतिष्ठा है अर्थात समस्त भूतों का अतिक्रमण करके स्थित है इसलिए प्रतिष्ठा कहा गया है समस्त भूतों का मस्तक है और दीप्ति युक्त होने के कारण राजा है इन विशेषणों से विशिष्ट इस ब्रह्म की जो देहेंद्रीय संघात में कर, और भोगता है मैं उपासना करता हूँ इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले को फल भी ऐसा ही मिलता है जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह सब का अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतों का मस्तक और राजा होता है जैसे गुण वाले की उपासना की जाती है वैसा ही फल होता है जैसा कि उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है तद्रुप ही हो जाता है इस श्रुति से सिद्ध होता है गार्ग द्वारा चंद्रांतरगत ब्रह्म का प्रतिपादन तथा अजात शत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान संवादेनादित्य प्रत्याख्याते जात शत्रुना चंद्रमसी ब्रह्मातरम प्रतिपेदे गार्ग्य संवाद के द्वारा जब शत्रु ने आदित्य ब्रह्म का निषेध कर दिया तो गार्ग ने चंद्रांतर्गत दूसरे ब्रह्म का प्रतिपादन किया सहोवाच गारागो यवासौ चंद्रे इति पुष्ए एकहम ब्रह्मोपाससोवाचा जातशत्रुर्मातस्म संवधिष्ठा बृहन्पा उपास इति स एतमेवम् उपास्ते हर, हर सुतः प्रसू भवति भवती नास्यान्नम चीयते वह गार्ग्य बोला वह जो चंद्रमा में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ उस अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो यह महान शुक्ल वस्त्रधारी सोम राजा है इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसके लिए नित्य प्रति सोम सुत और प्रस्तुत होता है तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता या चंद्रे मनसी चैक पुषो भोक्ता कर्ता चेती पूर्ववद्व बृहन्म महां पांडर शुक्लवासो योग पांडरवासापरी चंद्राभिमान प्राण से सोमो राजा चंद्र यूत् भी सूयते ूयते लत्मको ये तमेकृत मेंहम ब्रह्मोपासे यथोक्गुण य भवति तहत सोमुभव प्रस्तुत प्रकृष्ट सुतो भवति विकारे उभय ज्ञान अनुष्ठान सामर्थ्य भवति उभयनुष्ठान्यती अन्न चाष्य न ना छीयते नात्मकोपासक यह जो चंद्रमा और मन में एक ही पुरुष करता और भोगता है इस प्रकार इसके पूर्व विशेषण समझने चाहिए सूर्यमंडल से द्विगुण होने के कारण जो बृहन अर्थात महान है तथा जिसके पांडर शुक्ल वास वस्त्र है वह यह पाण्डरवासाह है क्योंकि चंद्राभिमानी प्राण जलमय शरीर वाला है और जल का शुक्ल वर्ण प्रसिद्ध ही है सोम राजा चंद्रमा को कहते हैं तथा जो यज्ञ में पेय अन्य के रूप में चुवाया जाता है वह लता में सोम अर्थात सोम लता भी सोम है इस चंद्रमा एवं लता में पुरुष को एक करके अर्थात अहग्रह उपासना के द्वारा अपना स्वरूप मानकर इस विशेषण विशिष्ट ब्रह्म की ही उपासना करता हूँ जो पुरुष उपरयुक्त गुणों वाले ब्रह्म की उपासना करता है उसके लिए नित्य प्रतिशु होना होता है अर्थात प्रकृति यज्ञ में सोम रथ प्रस्तुत रहता है तथा प्रस्तुत होता है अर्थात विकृति यज्ञ में अधिकता से निरंतर सोम रथ प्रस्तुत रहता है यानी उसे प्रकृति विकृति रूप दोनों प्रकार के यज्ञानुष्ठान में सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है तथा इस अन्नात्मक ब्रह्मोपासन का पाशक का अन्न भी छीण नहीं होता